भारतीय दर्शन अष्टम परिच्छेद वैशेषिक दर्शन वैशेषिक दर्शन का महत्व न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये दोनों समान तंत्र हैं अर्थात ये परस्पर बहुत मिलते जुलते हैं कुछ ही सिद्धांतों में इन दोनों के मत में भेद है, इनको देखकर ऐसा मालूम होता है कि न्याय शास्त्र की अपेक्षा वैशेिक शास्त्र कुछ ऊँचे स्तर पर अवश्य है यद्यपि व्यवहारिकता में वैशेषिकों को भी मुक्ति नहीं मिली है जगत की सभी बातों को ये लोग भी न्यायिकों के समान स्वीकार करते हैं तथापि वैशेषिकों की दृष्टि कुछ सूक्ष्म है जैसा आगे स्पष्ट होगा यही कारण है कि न्यायशास्त्र के पश्चात वैशेषिक दर्शन का विवेचन किया गया है इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि परम तत्व को जानने के लिए अर्थात दर्शन के चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपने दृष्टिकोण से जगत के सभी पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में यह स्मरण रखना है कि प्रधानता प्रमेयों के ज्ञान की है प्रमाण तो साधन है न्यायशास्त्र में प्रमाणों के विचार को प्राधान्य दिया गया है और वैशेषिक शास्त्र में प्रमेयों के विचार को प्राधान्य दिया गया है इससे वैशेषिक शास्त्र का विशेष महत्व स्पष्ट है वैशेषिक दर्शन का पृथक वर्गीकरण कब हुआ यह कहना कठिन है बौद्ध मत के ग्रंथों में इस दर्शन के उल्लेख मिलता है जैन दर्शन में भी इसके पदार्थों की चर्चा है इन बातों को ध्यान में रखने से यह कहा जा सकता है इसका वर्गीकरण बौद्ध मत के अवान्तर मतों के वर्गीकरण के पूर्व ही हुआ होगा साहित्य आदि प्रवर्तक कणाद इसके आदि प्रव प्रवर्तक कणाद कणभु या कणभक्ष थे इन्होंने सूत्र रूप में 10 अध्यायों में वैशेषिक दर्शन नाम के एक ग्रंथ की रचना की इन सूत्रों पर रावण ने एक भाष्य लिखा था यह ग्रंथ तो नहीं मिलता किंतु ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य की टीका रत्न प्रभा में तथा अन्य ग्रंथों में भी इस भाष्य की चर्चा है कहा जाता है कि एक कोई भरद्वाज ने एक वृत्ति इस दर्शन पर लिखी थी यह भी अब नहीं मिलती सदी के के पूर्व या देव नाम के एक बड़े विद्वान हुए वैशेक दर्शन के कतिपय सूत्रों का उल्लेख करते हुए इन्होंने पदार्थ धर्म संग्रह नाम का एक सर्वांग पूर्ण ग्रंथ लिखा इस ग्रंथ को विद्वानों ने आकर ग्रंथ के समान आदर दिया कुछ लोग इसे प्रशस्त भाष्य भी कहते हैं किंतु इसमें भाष्य का लक्षण स्वपदानी च वर्ण्य नहीं घटता यह ग्रंथ इतना व्यापक हुआ कि इस पर अनेक टीकाएँ लिखी गई जिनमें तीन मुख्य हैं दक्षिणात्य व्योम शिवाचार्य ने व्योमवती मिथिला देश के रहने वाले उदयनाचार्य ने किरणावली तथा बंगाल के श्रीधराचार्य ने कंदली नाम की टीका लिखी इनमें भी किरणावली सबसे विशेष महत्व की व्याख्या है इस पर अनेक टीकाएँ लिखी गई और इस ग्रंथ के पढ़ने वालों का भी विद्वन् मंडलों में बहुत आदर होता था इसके बाद भी संभवतः वैशेषिक दर्शन पर अवश्य ग्रंथ लिखे गए होंगे किंतु वे उपलब्ध नहीं हैं बारहवीं सदी में वल्लभाचार्य ने न्याय लीलावती नाम का का का ग्रंथ ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ पर अनेक व्याख्याएं लिखी गई, जिनमें गंगेश उपाध्याय के पुत्र का प्रकाश, शंकर मिश्र कंठाभरण तथा रनुनाथ शिरोमणि की दिधीति बहुत प्रसिद्ध है पंद्रहवीं सदी में वैशेक सूत्रों पर मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान शंकर मिश्र ने उपस्कार बंगाल के जयनारायण भट्टाचार्य ने विवृत्ति तथा चंद्रकांत भट्टाचार्य ने भाष्य लिखा है उपस्कार सबसे उत्तम ग्रंथ है उपस्कार के पूर्व भट्ट वादीन्द्र ने भी एक वृत्ति लिखी थी इसके अतिरिक्त शिवादित्य मिश्र दसवीं सदी पद्मनाभ मिश्र सोलहवीं सदी और अनेक विद्वान मिथिला में हुए जिन्होंने वैशेषिक दर्शन पर साक्षात तथा परंपरा रूप में अनेक ग्रंथ लिखे हैं